आत्मनो निरूपण हम आत्मा का निरूपण कर विवाद अहम् तो अहम् प्रत्यय अहम प्रत्यय प्रमा प्रमात्मा प्रतिपन्न वत्वाद्यासित अहम् प्रत्यय सभी लोग बोलते हैं मैं मैं मैं मैं मैं मैं ये जो बोलते हैं आप ये मैं जो ज्ञान हो रहा है इसका जो विषय है वह उस ज्ञान से भिन्न होगा अर्थ तो आत्मज्ञान आत्म नहीं है अहम इत्यागार ज्ञान है वह ज्ञान स्व से भिन्न विषय में प्रमाण। है तो अहम इस ज्ञान का विषय जो भी है उस विषय में वह ज्ञान प्रमाण होगा एम कैसे भिन्नत्व भिन्न दृष्टांत समझे संप्रतिपन घटवत् अयम घट है ज्ञान हुआ घट ज्ञान इस ज्ञान का विषय क्या है घट है वह ज्ञान से भिन्न है ना ज्ञान से भिन्न है और अयंगट यह ज्ञान व्ञान से स्व से क्या है ना ज्ञान उससे भिन्न घट में प्रमाया नहीं घट रूपी प्रमेय की प्रमात्रता मान प्रमाणता ज्ञान से, से दो अयंगट यह ज्ञान स्वन ज्ञान से भिन्न जो घट रूपा प्रमेय के प्रति प्रमा है तदगत अहम ज्ञान भी वो तो क्या होता है अपने से भिन्न अपना जो विषय है उसके प्रति प्रमा है जैसे घट ज्ञान अपने से भिन्न उसी का जो विषय है घट के प्रति प्रमा हुआ करता है अतः आप एक घट को प्रामाणिक मानकर कर व्यवहार करते हैं और जो ज्ञान स्वभिन विषय में प्रमा नहीं होता वह ज्ञान को हम भ्रांति कहते हैं यदि रजत में ज्ञान हुआ वह स्वभिन स्व विषय भूता रज प्रति प्रमाण नहीं है है ना बाई तत्वा प्रमाण है ना बाई तत्वा प्रमाण के द्वारा बाई होने से इसलिए हमेशा एक सामान्य हो गया ज्ञान हमेशा क्या है स्व से भिन्न स्व विषय के प्रति प्रामाणिकता होता है सामान्य बना लिया आपने यद यद प्रमा तत्वाति प्रमाण जो जो प्रमा है वह वह स्व अतिरिक्त विषय को प्रमाणित कर देता है क्योंकि ज्ञान स्वतः प्रामाणिक है वह स्वतः प्रामाणिक होकर के अपने विषय को वो प्रमाणित कर देगा नहीं। जब तक बाधरी होते तो तो क्या है प्रामाणिक ही तो सभी, सभी है भी आम प्रामाणिक आम आम है क्योंकि जब तक प्रेम ज्ञान नहीं होता आपको भी क्या है ये शरीर मन बुद्धि अहंकार जो भी है सब प्रामिक है आपके लिए जब प्रेम ज्ञान हो जाएगा तब बाधित हो जाएगा तब तक के लिए क्या है सब प्रामाणिक है इसे शब्दों को होता है सब कुछ होता है पर, राग द्वेष होता है सारा चीज होते हैं क्यों हो रहे हैं क्योंकि यही प्रामाणिक होगी सत्यता है अतः वह स्विन्न स्व विषय के प्रति प्रामाणिक होता है, स्वाभ है। उसके विषय की प्रमाणिकता सिद्ध कर लेता है ज्ञान अतएव अहम ज्ञान का विषय क्या होगा जो भी होगा उसके प्रति वह ज्ञान प्रामाणिक अहम ज्ञान हो रहा है वह स्विन्न स्व जो भी है उसके प्रति वो प्राम जो है उसी का नाम आत्मा अहम इत्या प्रत्ये का विषय क्या है आत्मा और वह आत्मा उस ज्ञान से भिन्न भी है ऐसे आत्मा में कर ज्ञान प्रमा हो रहा है विवाद विवाद तो अहम अहम पक्ष पक्ष है। जो है, जो क्या है? वह ज्ञान प्रामित है परमात्मा प्रतिपन्न घट प्रमावत उभय घट प्रमाग् समान तब तो है लेकिन ये आपने सिद्धों कर दिया वो अपने को विषय अहम प्रत्यय अहम इत्या प्रत्यय हुआ ज्ञान हुआ इसका विषय कौन है चिंताया शरीर है हम देवदत्त व्यवहारात देवदत्त शरीर को लेकर व्यवहार हो रहा है ना जन्म के तो शरीर का नाम का देवदत्त था शरीर का जन्म के बाद शरीर का नामकरण हुआ इस का इसे कर दिया आपने देवदत्त के साथ अर्थात जो है शरीर ही आत्मा है ये प्राप्त होता है सबसे पहले फिर इंद्रिया आत्मा है, है न फिर मन आत्मा है फिर बुद्धि का लक्षण ही विज्ञान आत्मा है अंत में नित्य ज्ञानवान आत्मा सिद्ध हो शरीर पर आत्मा दिशो अति प्रसंग निराकरणार्थम यत्र स्वयं संवेदा सहयोग वक्तव्य निश्चय कैसे किया जाए शरीर आदियों में अति अतिव्याप्ति में विचार को निवारण करने के लिए आपको कहना पड़ेगा जहां पर ज्ञान का अनुभव हो रहा है अहमित अगर ज्ञान जहाँ आपको अनुभव हो रहा है जिस अधिकरण में यह ज्ञान प्रस्फुटित हो रहा है जिस अधिकरण में यह ज्ञान समवाय संबंध में उत्पन्न हो रहा है वही अधिकरण इस ज्ञान का विषय अहम इत्यागर ज्ञान का विषय कौन है यह हम इत्यागर ज्ञान जिस अधिकरण में समवाय संबंध से पैदा हो रहा है वह अधिकरण को ही वो अहम शोल रहा है दे ज्ञान क्या है कहते हैं शरीर परात्मा दूसरे का आत्मा परमात्मा नहीं परात्मा दूसरे का आत्मा आदियों में अति प्रसंग निराकरणार्थम अति प्रसि के निराकरण करने के लिए हम यह कहेंगे कि यत्र स्वयं समवेद तो जिस अधिकरण में अहम महा महा अहम अहम ये ज्ञान निरंतर उत्पन्न हो रहा है समवाद सम्बन्ध से जिस अधिकरण अधिकरणे अधिकरण संवेद संवाय न स्वयं उत्पद्य अहम इत्यागत ज्ञान उत्पद्य सरण समवाय कारण है वही इस ज्ञान का विषय है अधिकरण क्यों देव ढूंढ रहे हो क्यों ज्ञान को अनुगुण मानते किसी न किसी अधिकरण में पैदा हो रहा होगा ज्ञान गुण होने के नाते रूपवत ज्ञानम ये उत्पाद गुण गुणत्वात् रूपवत ज्ञान जो है किसने न किसी अधिकरण में जरूर उत्पन्न होता होगा क्यों गुण होने से रूप के समान यज किंच अधिकरण से तो हो गया और वह अधिकरण कोई विषय कर रहा है तो अधिकरण में वो अमितगर ज्ञान से विषय उस अधिकरण को ही अहम शब्द के द्वारा ग्रहण करते हुए बोला जा रहा है अहम अस्मी इसे कहते हैं यत्र ज्ञान। यत्र ज्ञान अधिकरणे ये अधिकार्ञान कौन सा ज्ञान लेना अहमत्याकार ज्ञान संवेद उत्पन्न स अधिक विषय तहम ज्ञान से वक्त स्थित या जब निश्चय हुआ तब विचार करना भड़कवाण कौन है शरीर को तो नहीं शरीर में पैदा हो रहा है हम? हम पश्चा जब बोल रहा है लगता है हम को लेकर के बोल रहा है इंद्रियों में हो रहा है तब शरीरम तत्मवाई न तत्समवाई है ना अनुमान भाग न शरीर तत्मवाई ना पंक्ति उसे शरीरम पक्ष है ना को पक्ष में नहीं जोड़ने का शरीर न तत्समवा जो शरीर है वह उस ज्ञान का समवाय कारण नहीं है, है तत्मने अहम इत्या ज्ञान लेना इधम शर्म इस ज्ञान का नहीं अहम केवल अहम इत्या ज्ञान का अधिकरण समवाय संबंधी अधिकरण नहीं हो सकता क्यों कार्यवाद कार्य घटवत जैसे घट ज्ञान का नहीं होता उसी प्रकार से यह शरीर भी ज्ञान का नहीं है कि जो कार्य होगा वह तो ज्ञान का नहीं हो सकता कारण यह है कि ज्ञान आपका सदा अनुभव आता है यदि ज्ञान का अधिकरण अनित्य हो जाए है फिर ज्ञान सदानुभव कैसे होगा इसलिए ज्ञान का अधिकरण का नित्य मानना पड़ेगा जो नित्य होगा वह होगा अतव शरीर अधिकरण नहीं हो सकता क्योंकि वो कार्य श्री राम न ज्ञान समवायी कार्यवाद घटवत तब पूर्व पक्षी वहां उपाधि देना चाहते ना चारे चो अशरत्व उपाधि अशरत्व उपाधि हो जाएगा मृत शरीर में ज्ञान तुम न बहधि ज्ञान समवायित्व न बहुत के साथ तो है ना कि मृत शरीर भी ज्ञान का समवायिकार्ड नहीं है साध्य है वहां पर लेकिन अशररत्व क्या वहां बड़ की है। भी शरीर है मृत शरीर भी शरीर है तो अशररत्व तो नहीं रहेगा वहां पे। और ज्ञान का समवाई नहीं है साध्य होता उपाधि का ना होना का मतलब क्या साध्य का व्यापक नहीं है आधी उपाधि नहीं हो सकता और साधन क्या व्यापक था यित कार्यत्म तरह अशरत्म निका पक्ष शरीर में दृष्टान घट में भी साधन की अव्यापकता दृष्टान भूता घट में और पक्षभूता शरीर इन दोनों में घटा सकते हो साधन की अव्यापकता इधर से उपाधि बन जाएगा क्यों मृत तो शरीर, शरीर है तद अभावी मृत शरीर में मृत शरीर है वहां पर क्या है कहते है कि भाई तद अभाव साध्य साधन और अनुगम दर्शनाथ साध्य और साधन दोनों दिखाई दे रहे शरीर में क्योंकि अशरथ धर्म शरीर में कैसे दिख रहा है आपको वहां तो नहीं रहता है ना क्या शरीर में नहीं है कार्य नहीं तो साधन का अव्यापक गया मृत शरीर में एवं ज्ञानाधिकरण क्या मृत शरीर में नहीं तो साधन के अव्यापक हुआ क्यों नहीं वहां पर मृत शरीर में साधन का अव्यापक तो हो जाएगा लेकिन साध्य का व्यापक नहीं हो पाया और तो मृत शरीर का उपाधि भंग हो गया इसलिए तो मृत शरीर है तद अभाव्या अभाव वह वह वहां पर साधन भी वहां अनुभव में आ जाएगा साध्य और साधन का अनुगम देखा जाता है अर्थ तो साध्य का संव्याप्ति ना होने के कारण इसे उपाधि नहीं कहा जा सकता मृत शरीर में ज्ञान संवायित्व न बहधि ज्ञान समवायित न बहधि यह साध्य तो है ना मृत शरीर भी ज्ञान का समवायिक कारण नहीं है साध्य है वहां पर अशररत् क्या वहां बिल्कुल मृत शरीर भी शरीर है मृत शरीर भी शरीर है तो अशररत् नहीं रहेगा वहां पे और ज्ञान का समवाय नहीं है साध्य होता उपाधि का ना होना का मतलब क्या साध्य का व्यापक नहीं है आधी उपाधि नहीं मृत शरीर में भी ज्ञान के संवाय का तो नहीं है तो साध्य क्या हमारा ज्ञान असमवायित सीधे सीधे बोले दो ज्ञान असमवायित न ज्ञान है ना साध्य न ज्ञान समवाई अर्थात क्या हुआ ज्ञान का असमवाई और अमृत शरीर में है साध्य है वहां तुम्हारी उपाधि वहां नहीं है अशरत्व नहीं है अत्य साध्य व्यापक नहीं रहा अत उपाधि नहीं हो सकता नजीवित शरीरत्म उपाधि हम तो आप कहो ऐसा करो केवल जो है शर्वोत्तम ना करो अजीवित शरीरत्म अजीवत शरीरत्तम ऐसा उपाधि कर दो तब कहते यह भी उपाधि नहीं हो सकता क्योंकि जीवित शरीर पर अभाव है सुषिकालीन जीव शरीर में भी अभाव है क्योंकि वहां पर क्या है शरीर कैसा है वह ज्ञान का समवाई नहीं है ज्ञान का समवाय वो भी शरीर नहीं है शिष्ट काल में जो सोता पड़ा हुआ चुपचाप सोया पड़ा हुआ शरीर है वह शरीर क्या है ज्ञान का असमवाय है और वहां आपका उपाधि नहीं है साध्य है उपाधि भी होना चाहिए ना साध्य व्यापकता के लिए तो इन जीवित शरीर में ज्ञान की असमवायित है वहां आजीवित शरीर उपाधि नहीं है तो उस तरण में शादी का व्यापक नहीं रहा अतव योग्य उपाधि नहीं हो सकता जीवत शरीर पी तो शिष्य हो जीवित शरीर अपनी साधिका होने पर भी वहां उपाधि नहीं है अवस्था विशेष तो शरीर पक्ष न दोष इसलिए पक्ष में जब शरीर ले रहा हूं किसी भी अवस्था विशेष का ले लेना कोई भी शरीर चाहे मृत शरीर हो चाहेकालीन शरीर हो स्वाप्न शरीर जागृत शरीरों, कोई भी शरीरों, मूर्छित शरीरों, किसी भी शरीर को हम अवस्था विशेषण को ले लो सगल अवस्था विशेषण को लेकर पक्ष बना देते हैं जब तब क्या होगा कोई भी दोष दे ही नहीं सकता कि शरीर का विज्ञान का समाई नहीं होता अवस्था विशेष पक्ष न दोष स्थिति में हम हितु तो क्या बना लेंगे शरीर हितु बना अवस्था विशेष शरी तो शरीर है पक्ष ज्ञान संवाय नुम ज्ञान असमवायधिंग होगा शरीर यह हेतु है हमारा साथ वही है ज्ञान का असमवाय है अब शिष्ठिकालीन शरीर पुष्छ बना लोगे तो भी जग घटेगा जागृतकाली शरीर पक्ष तो बनाओ तो भी घटेगा स्वाप्ल शरीर तो भी घटेगा है कि कोई भी शरीर हो वो सब लक्षण उसमें चला है अर्थात कहने का मतलब किसी भी अवस्था वाला शरीर ज्ञान का सुनवाई नहीं हो सकता है ये सिद्ध तय कहते हैं जान बुझ के प्राण में कोष को भी लेना चाहते हैं इसलिए प्राण तो उठा रहे यद्यपि वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन में प्राण को गलत शरीर नहीं मानते प्राण में कोष और इसलिए इनके यहाँ वास्तव में प्राण को विचार नहीं किया जाता प्राण आत्मा है या नहीं ये विचार नहीं होता न्याय दर्शन में भी नहीं होता वैशेषिक दर्शन में भी नहीं होता तो शरीर के बाद इंद्रिया इंद्रियों के बाद मन मन के बाद बुद्धि सबको खंडन करेंगे और आत्मा की सिद्धि कर देते लेकिन इन्होंने जानबूझ करके कौन मान कारण है वादिश्वराचार्य ने वेदांत के दृष्टिकोण से जानबूझ को उठाकर कह रहे हैं यह प्राण भी आत्मा नहीं हो सकता तो वेदांत में एक भी एक स्तर है, स्टेज कोष के बाद प्राण में कोश प्राण आत्मा नहीं है वह चिंतन होता है इसलिए उसी का परिपाटी में क्या कर दिया अनुमान ब्लाधार कार्यवाद वायुत्वाद प्राणत्वाद्युक्ति अवस्था प्राणवत्ता विवाद अध्यास प्राण जो प्राण है वह ज्ञान का आधार नहीं हो सकता न ज्ञान क्यों कार्यक्रमान कार्यवात कार्य प्राण भी एक कार्य किसका कार्य वायु का कार्य हम मानते हैं वायुत्वात हेतु का आधार नहीं हो सकता प्राणत्वात्न हेतु है कार्यत्वात्वात्णत् शिशुक अवस्था के प्राण के समान शिशुक अवस्था में प्राण क्यों रहता है इनको एक ज्ञान अनुभव नहीं हो रहा है इसका मतलब तो प्राण ज्ञान का आधार होता तो शिश में कोई कोई ज्ञान ज्ञान पैदा हो जाए प्राण प्राण प्राण है है इसे मानना पड़ता कि का आधार नहीं किस तरह से में भी हो गया शरीर आत्मा नहीं है प्राण आत्मा नहीं है हो गया अब लेकिन वो, आ, आम ये वो भी ज्ञान होता है इन श्रुति में जो हो रहा है वह आप स्मृति कर लेते हैं बाद में वह अनुभव कौन कर रहा है अनुभव कौन कर रहा है अहम कर रहा है क्या उस समय अहम नहीं कर सकता है यदि अहम कर लेगा तो बोलेगा उसी समय फिर तो सोएंगे क्या तो सो नहीं सो नहीं रहे यदि आप बोलने लग जाओ उससे मैं सो रहा हूँ इसका तो, तो सो नहीं रहे हैं आप जो आदमी लेटे लेटे बोले लग मैं सो रहा हूं चुप रहा हो इसका तो सो नहीं रहा है मैं आ गया मैंने नींद खत्म हो गया इसीलिए वो, वो अनुभव कौन करता है हम लोग उसको वेदांत में क्या कहेंगे साक्षी के का विषय ना प्राण करेगा ना मन करेगा ना बुद्धि करेगी ना अहम करेगा अहंगार भी नहीं करेगा सब लय हो गया प्राण प्राण एक जगा रहा बोला है ना अष्ट परिषद में एकमात्र प्राण जगा हुआ है उसके अंदर इसलिए विचार हो रहा है जो विद्यमान जगा वग कर अनुभव सबको होता है सुषुप्ति में प्राण जीवित रहता है बाकी सब लय हो जाते हैं अत प्रश्न वह हाँ प्राण के ज्ञान का है नहीं है कार्यत्वाद वायुत्वाद प्राणत्वाद ये हेत्व से उन्होंने खत्म कर इसे, इसे सिद्ध करना पड़ेगा तो सुषुप्ति में फिर क्या प्राण जीवन को ऐसा तत्व है जो उस ज्ञान का अनुभव को पकड़ के रखा हुआ जिस अनुभूति का संस्कार बन करके जगने के बाद स्मृति होती है अहम सुगम उसी का नाम आत्मा है वही वेदांत में साक्षी है कोटस्थ है से का विवाद अध्यासारम कार्य चेष्टावत तो विवाद अध्यासरी से लेकर सुशरीर तक साफ ज्ञान निषेध कर दिया अपरिशेषता आत्मा ही ज्ञान या चेतन का आधार स्थित हो जाता है लेकिन अभी विचार करना है व्यस्टि जो जगत है इसका रचयिता भी आत्मा ही है व्यस्टि जो जगत है हमारी अपनी इसका रचयिता कौन है आत्मा परमात्मा नहीं जीवात्मा ही जब अहम प्रत्यय का आधारभूता जीवात्मा है वही अपने व्यस्टि व्यक्ति जगत का रचयिता है द्वारा भी इस वृष्टि शरीर का रचना का कर्तृत्व रूपे न भी तो प्रया आधार रूपेण हमें क्या करना पड़ेगा आत्मा को करना पड़ेगा सड़ेगा परमात्मा इस वृष्टि जगत का उत्पादन नहीं करता है इसका हम लोग जीव सृष्टि ईश्वर सृष्टि प्रवेशानता ईश सृष्टि मोक्षांता जीव सृष्टि ये जो सृष्टि है इसी के आधार का नाम एक करता का नाम आत्मा अब इस ढंग से सिद्ध करें ज्ञान आधार सिद्ध हो गया शरीर नहीं हो सकता सुख शरीर भी नहीं हो सकता शिशुति को भी निषेध कर दिया आपने कारण शरीर भी नहीं हो सकता इस किसी प्रकार के शरीर आत्मा नहीं होगा प्राण भी आत्मा नहीं होगा बोल दिया इसके द्वारा समझ लो आप इंद्रिया भी आत्मा नहीं है मन भी आत्मा नहीं है इंद्रिया आत्मा क्यों नहीं है कार्यत्वा थे तो देना इंद्रिया भी क्या है जल तेज का कार्य तो है। है या वे सब है। है, नहीं है नहीं? का मन ज्ञानाधिकरण नियत इंद्रत्मा जो इंद्रिय ज्ञान का आधार नहीं होता करण है ना करण आधार न कर्णत्व याद रहता है क्या नहीं। है कर्णत्व तो, तो, तो और स्पष्ट हो जाएगा झंझट करता मन ज्ञान नक्षराधि सब चले गए बोले की जल तो सारे अंतकर्ण इकट्ठे देखिए तुझे सारे अंतकर्ण की छुट्टी पाए मन बुद्धि अहंकार चारों इकट्ठा ले लो और चारों को कह दो कि यह ज्ञान आधार नहीं हो सकते क्यों कर्णत्वा चक्षुरु अब बचा कौन आत्मा ही बचा प्रसिद्ध हो गया इस तरह से सारे खत्म हो गए आत्मा सिद्ध हो गया लेकिन यह आत्मा किसी सिद्धि दूसरे ढंग से भी करना चाहते हैं किस ढंग से वेस्टिक जगत कर्तृत्व ये जो है मैं मेरा है ये पाया कौन कर रहा है आप कर रहे हैं। ईश्वर नहीं करता है ईश्वर बना के छोड़ दिया अब आपने तो मेरा पकड़ लिया अब ईश्वर ने एक स्त्री से दो को पैदा कर दिया ईश्वर ने जन्म दे दी जीवों को अब दोनों एक बड़ा, बड़ा भाई अब कौन पकड़ रहा है? बड़ा है। बड़ा तो रहे बड़ा छोटा करके भगवान ने पकड़ा क्या नहीं आप स्वयं सोच रहे एक ही माँ से पैदा हुए बड़ा भाई छोटा भाई नहीं तो कौन बड़ा कौन छोटा अब देखो कुत्तु तो में भी पैदा होते हैं कोई बड़ा भाई छोटा भाई होता है उनके हाँ हाँ कोई व्यवहार होगा ऐसे नहीं होगा सृष्टि भगवान पैदा कर रहे हैं वहां तो पैदा कर रहे हैं एक ही माँ से पैदा कर रहे हैं फिर वो भाई बहन भाग पति पत्नी हो जाते, कुत्तों में तो तुम्हें देखिए ये सब आपकी जीव की अपनी कल्पना है जीव की अपनी कल्पना यही माँ पैदा करते जाओ और छोड़ते जाए जंगल में तब क्या होगा ये सभी एक ही जंगल में पड़े हुए हो तो भी ये नहीं कहेंगे मेरे भाई भाई हैं उन्हें मालूम ही नहीं एक ही माँ से पैदा होगा मालूम होगा क्या जब तक तो बताया नहीं जाए पता ही नहीं चलेगा इसलिए अपने जीवात्मा की कल्पना इसके बुद्धि में डाला जाता है और उसे स्वीकार करके व्यवहार करता है चलता है इसलिए कहते हैं देखो ये जो बोधाधार विवाद अध्यासित विवाद अध्यासित घटाधिकारी व्यस्त क्या है हमारे मकान है घट है जमीन खरीदा है जमीन है ये सब क्या है आपका आप आपके अपनी जगह सारी प्रति बनाकर मनुष्यों को दे दिया और आपने उसमें तीर दिया, लगा निशान, अगर ये मेरा है तो बेचा, खरीदा व्यवहार होता? किसी खोपड़ी में ही है ये सब आपकी खोपड़ी में है। और आपने सरकार को पैसा दे दे सरकार नक्शा में आपका नशा बना दिया डाल दे उसमें इस सारी चीजें अपनी कल्पना के अलावा कुछ नहीं जितने देश है जितने राष्ट्र है गांव है जो भी बोली जाता है सब अपनी अपनी कल्पना है एक सामूहिक कल्पना होती है बिल्कुल सामूहिक भी क्या है समझ जीव मिलकर की तो कल्पना क्या है यहाँ तक हमारा गा गांव है बोल दे उससे आगे जंगल है सरकार ने कहा यहाँ जागे जंगल है पृथ्वी सामान्य रूप में इस सृष्टि में कोई भेद था ही नहीं भगवान ने गाँव को अलग पैदा नहीं किया पृथ्वी पर सब जगह पेड़ ही पेड़ थे काट काट के गा बना लिया रहने लग गए लोग तो काटते गए इसलिए ये जो सृष्टि ईश्वर सृष्टि में सब भेद है नहीं ये सारा घट घट को पैदा कर लिया हमने बना लिया जो आकार जैसे चे, अपने अनुसार तो लोग अलग अलग चीजें बनाते जाते हैं कि नहीं? इसलिए कहते ये जो विवाद अध्यास घटा सकल कार्य कैसा है बोधाधार्ञान ज्ञान का आधार मुद्दा आत्मा के द्वारा पैदा कर लिया क्योंकि न्यायिक लोग और वैशिष्ट लोग आदि क्या मानते हैं आत्मा में प्रयत्न मान और शरीर में क्रिया इस शरीर के द्वारा घड़ा बनाने लगे क्रिया होगी ड्राइविंग करना है तो क्रिया होगा इस शरीर से होने वाली क्रिया है उस क्रिया के अनुकूल प्रयत्न कौन कर रहा है आत्मा करता है आत्मा में प्रयत्न होता है तो वह प्रयत्न के अनुरूप आदेश मन को मिलता है तो मन फिर शरीर से क्रियाओं का संपादन कर देता है इसलिए आत्मन संयोग से आत्मा में हुआ प्रयत्न का मन को ज्ञान हो गया और मन ने उसको शरीर के द्वारा करा दिया तो शरीर में क्रिया होती है और आत्मा में प्रयत्न होता है अतः सारे जगत उत्पत्ति वैश्विक जगत की उत्पत्ति के प्रति प्रयत्न कहां है आत्मा में इसलिए कहते दे विवाद घटाधिकार घटा तो दी समस्त वेष्टी कार्य कैसा है ज्ञान की आधार आत्मनिष्ट तो प्रयत्न से जन है क्यों कार्य के समान शरीरस्थ चेष्टा जैसे दृष्टान नच योग्य अनुपलब्धि पकार है, लिख है। नहीं हो गया। है लेकिन योग्य अनुलब्धि योग्य योग्य अनुपलब्धि बाद योग्य अनुपलब्धि बाधे ये दोष आप नहीं दे सकियो क्या बात हो रहा है ऐसे नहीं कहना क्यों घटाई की रचना कुम्भार कर रहा, है कि कर रहा है देखने को तो यही मिलता है एक शरीर जो है कुंभार नाम का वो पैदा कर रहा है जिसको हम लोग कुंभार कहा करते हैं प्रजापति ये टाइटल है ना इन्हीं लोगों का टाइटल है और कुम्भारों को बोलते प्रजापति घड़ा बनाने वाले यहाँ पर उत्तर भारत में अधिकतर कुम्भारों का समाज घड़े बनाने वाले ये वो जाति बना लिया टाइटल लिख दिया प्रजापति जाए तो घटा दे ये प्रजा पति निर्माता स्वामी प्रजापति तो हम क्या देख रहे हैं लोक व्यवहार में एक शरीर है जिसे प्रजापति समाज कहा जाता है कुम्भार समाज कहा जाता है भी पैदा हुआ वो घड़ा पैदा कर रहा है आत्मा घट को पैदा करता तो हमने देखा ही नहीं कहीं ये पूर्व पक्ष कह है योग्य अनुपलब्धि कृपया बाद दोष दे दिया अगर घट का रचिता ज्ञान आधार आत्मा नहीं है यह पूर्व पक्ष गरीर को उसका निर्माता देखा गया अर्थात शरीर ही मकान को बना रहा है शरीर सारी चीजें बना रहा है आत्मा इन का निर्माता कहना ठीक नहीं वो उपलब्धि तो हो होने के नाते वो आत्मा जगत का निर्माता नहीं हो सकता जगत प्रेम जगत का निर्माता नहीं हो सकता ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए क्योंकि आधार प्रयत्नाधारिव बोधाधारिया योग्य संभव तब कहते हैं आधार के समान बोधाधार भी जो है योग्य ग्रहण हो जाएगा क्योंकि हम कहीं शरीर ही निर्माता होता था तो कुंभार सोया हुआ है तो घट क्यों नहीं बन रहा है? शरीर तो है ना ये शरीर से निर्माण होता है कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं है क्या कुमार खड़ा रहे होने लग जाए। ऐसा भी नहीं होता आप देख रहे हो केवल शरीर निर्माता नहीं है शरीर में कुछ चेष्टाएं होती हैं, निर्माण कार्य के अनुकूल चेष्टाएं होती हैं उन चेष्टाओं को किसने किस संकित तो करो रहना इसे जब वो चाहेगा तो वो करता है नहीं तो नहीं करता अर्थात उसके अंदर जो है घटोत्पादन के अनुकूल प्रार्थना करने की इच्छा जगती है मैं अमक कार्य पैदा करूं, इच्छा हो चलती है तब तो वो करता है कि पहले ही हम लोग बता चुका हूं किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति के प्रति चार कारण है लिखा जाता है ना चिकित्सा कृति साध्यता बलवद अनिष्ट अनुबंधितम उपादान प्रत्यक्षम प्रवृत्ति के प्रति चार कारण होता है चाहे कुंभार घटोत्पन्न करने के लिए प्रवृत्ति हो रहा है किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति है खाना पीना घूमना फिरना लेटना सोना लहुसंग करना धीरे करना सारा प्रवृत्ति कोई भी प्रवृत्ति हो इन चारों से संपन्न होता है उन्हें मालूम होना चाहिए इस कार्य की सिद्धि कैसे होता है मालूम ना हो तो कैसे करेगा काम इसलिए उपादान कारण का प्रत्यक्ष जरूरी है अंतिम है चिकित्सा करते साध्यता बलव अनुष्ठ अनुता मेरी इच्छा हुई चाहिए करने की इच्छा वो इच्छा क्या इच्छा हुई तब प्रयत्न करोगे ना अत्या जिस प्रकार से आपको भी अंतो शरीर भले गठन निर्माण कर दो दिखाई दे रहा है तो भी आपको मानना पड़ता है केवल शरीर पैदा नहीं करता इस शरीर से होता हुआ इस क्रिया के प्रयत्न के आधार वाला कोई है उससे ये शरीर दौड़ाया गया काम कराया जा रहा है इसे जिस प्रकार से आपने बात मान लिया प्रयत्न आधार कोई है जिससे ये सारा क्रिया कराया जा रहा है यथा तथा मैं कहता हूं बोधाधार जन है कि प्रयत्न आधार से जो घटारी कार्य पैदा किया जा रहा है वह आधार बोधाधार भी जरूर होगा बिना बोध का केवल प्रयत्न कैसे के होगा कृति साध्यता तब आएगा ना पहले तो ज्ञान होना चाहिए जाना थी चिकित्सा तो बाद में आएगा पहले तो जानना जरूरी है इसलिए बोधाधार जमनी से भी घट पैदा नहीं हुआ तो प्रयत्नधार जन्नी भी घट नहीं रहेगा अत्य आप शरीर से पैदा होता हुआ घट को देख करके शरीर के द्वारा पैदा किया जा रहा है घट को देखते हुए आप शरीर से घट पैदा होता है कहते हो तो हमें मानना पड़ेगा वहां केवल शरीर से नहीं कोई प्रयत्न जन्नी से है और यदि प्रयत्न आधार से घट मान दिया आपने तो बोधाधार जिमनी भी घटे मान दिया आपने जो प्रयत्न किए अनुकूल बोध है पहले बोध ना हो तो प्रयत्न नहीं होगा प्रयत्न नहीं है तो क्रिया नहीं होगी क्रिया नहीं है तो घटोत्पन्न नहीं होगा यतते, यतते क्या है प्रयत्न ये घातक रूप है, तो है। यतते पहले बोध हुआ बोध के बाद करने की इच्छा जगी करने की इच्छा आगे प्रयत्न हुआ प्रयत्न शरण में क्रिया हुई और क्रिया को है द्वारा संपन्न हो गया फर्स्ट काम आप डिजर्व कैसे करेंगे? चाहेंगे कैसे आप किस चीज को चाहेंगे जिस चीज को चाहोगे उस चीज का वो सामान्य ज्ञान नहीं आने पहला है चाहने का जो विषय है उस विषय का ज्ञान के बिना चाह नहीं सकते हैं कि जो भी मैं चाहू खिचड़ी चाह रहा हूं अरे खिचड़ी तुम जान लिया ना ये सब तो कम से कम जान लिया तुमने तो को ये सब ज्ञान तो खिचड़ी नाम का कोई चीज है एंड वॉट इज दैट एंड हाउ यू आर गोइन टू प्रिपेयर में है पहले वस्तु का नाम तो कम से कम ज्ञान है आपको ये वो भी नहीं है मेरी इच्छा नहीं जगेगा उस विषय का इच्छा कहां से सीखेगी इसीलिए पहले ज्ञान होना जरूरी है या तो विषय का पूरा ज्ञान है चाहे विषय का अत्यंत ज्ञान है जैसा भी है कुछ न कुछ ज्ञान है तब, -तब संबंधी इच्छा जब इच्छा जगेगी जगेगी जब उसको उत्पन्न करने के लिए आवश्यक और प्रयत्न साध्य ही है, तो है। निर्णय हो गया फिर यह विद्या जान लिया आपने बलवी है तो उपादान कारणों की इकट्ठा कर उत्पन्न कर लो गए सामान्य रूपेण देखने को मिलता है इसलिए कहते हैं यदि आपने प्रयत्न प्रयत्न को आपने मान लिया कार्यपति के प्रति तो बोधाधारस्य से योग्य बोधाधार भी, भी योग्य दृष्टिया ही संपन्न हो गया शरीर से होने वाली क्रिया की योग्यत्व प्रयत्न आधार को अपने माना है शरीर से घटोत्पत्ति अनुकूल क्रिया हो रही है इस क्रिया के अनुकूल एक प्रयत्न आधार अपने माना यथा तथा हम बोधादार भी मान लेंगे क्रिया। क्रिया इस तरह से पूर्व पुरुष होते हुए अंत में आपको बोधाधार जन्य मैंने आत्मा ही मूल मानना पड़ेगा व्यस्टि कार्य के प्रति जीवात्मा को मूल मानना पड़ेगा समस्ती कार्य के प्रति किसी प्रकार से परमात्मा का मूल कारण इस तरह से वैश्विक जगत के आधार पर अपने आप समित जगत का ईश्वर सिद्ध हो जाएगा। जगत के प्रयत्न का आधार कौन है ज्ञान आधार आधार है। ज्ञान जम इसलिए गौरव बोध से पर प्रत्यक्ष सिद्ध है हरे बात कह फिर उपलब्ध क्यों नहीं हुआ हमको आत्मा प्रयत्न कर रहा है आत्मा ही बोल रही करो वो करो ये करो ऐसा करो वैसा करो करके कैसे आपको पता नहीं दिखाई दे रहा है वो क्यों नहीं हो रहा है आत्मा? कहते गौर, पर है। जिस प्रकार से गौरत्वादी है उसी प्रकार से परप्रथ भी सिद्ध नहीं होती पर के तरफ प्रत्यक्ष नहीं होता आपको स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं होता ये अनुभव सिद्ध है मई आपने भी अपने आत्मा को देखा नहीं को देख सकते है कोई देख सकता अपने आत्मा को नहीं लेकिन देखना नहीं होगा जानना नहीं होगा लेकिन मैं हूं निश्चय है वो निश्चय ही आत्मा है। इसका अप्रोक्ष अनुभूति कर आपके अपने आत्मा का अत्यंत परोक्ष होने के नाते किसी करणम के तौर पर करने की जरूरत नहीं रह